श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतानवे 11 अक्टूबर अट्ठारह साधक और स्त्री श्री रामकृष्ण प्रकृति भाव की बातचीत कर रहे हैं श्रीयुद्धप्री मुखर्जी मास्टर तथा और भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं इसी समय ठाकुरों के यहाँ के एक शिक्षक ठाकुरों के कई लड़कों को सांस लेकर आए श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख रहता था उसमें योनि चिन्ह होता है इसका यह अर्थ है कि श्री कृष्ण ने प्रकृति को सिर पर रखा था कृष्ण रास मंडल में गए परंतु वहाँ खुद प्रकृति बन गए इसीलिए देखो रास मंडल में उनका प्रकृति वेश है स्वयं प्रकृति भाव के बिना धारण किए कोई प्रकृति के संग का अधिकारी नहीं होता प्रकृति भाव के होने पर ही रास और संभोग होता है परंतु साधक की अवस्था में बहुत सावधान रहना पड़ता है उस समय स्त्रियों से बहुत दूर रहना पड़ता है यहां तक कि भक्तिमती स्त्री होने पर भी उसके पास अधिक न जाना चाहिए छत पर चढ़ते समय बहुत झूमना न चाहिए क्योंकि इससे गिरने की संभावना है जो कमजोर हैं उन्हें दीवार के सहारे से चढ़ना पड़ता है सिद्ध अवस्था की और बात है भगवान के दर्शन के बाद फिर अधिक भय नहीं रह जाता तब बहुत कुछ निर्भयता हो जाती है छत पर एक बार चढ़ना हुआ तो बस काम सिद्ध है छत पर चढ़कर फिर वहाँ चाहे कोई जितना नाचे और देखो जो कुछ छोड़कर छत पर जाया जाता है वहाँ फिर उसका त्याग नहीं करना पड़ता छत में ईट चूने और मसाले से बनी और सीढ़ियाँ भी उन्हीं चीज़ों से बनी है जिस स्त्री के निकट इतनी सावधानी रखनी पड़ती है ईश्वर दर्शन के पश्चात वही स्त्री साक्षात भगवती जान पड़ती है तब उसे माता समझकर उसकी पूजा करो फिर विशेष भय की बात न रह जाएगी बात यह है कि पाल छूकर फिर जो चाहे करो बहिर्मुखी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है तब मन अन्न कोष में रहता है इसके बाद है सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर तब मनोमय और विज्ञानमय कोष में मन रहता है इसके बाद है कारण शरीर जब मन कारण शरीर में आता है तब आनंद होता है मन आनंदमय कोष से रह में रहता है यह चैतन्य देव की अर्धबाह्य दशा थी इसके बाद मन लीन हो जाता है मन का नाश हो जाता है महाकारण में मन का नाश होता है मन का नाश हो जाने पर फिर कोई खबर नहीं रहती यह चैतन्य देव के अंतरदशा थी अंतर्मुख अवस्था कैसी है जानते हो तुरान अर्थात आर्य समाज के संस्थापक दयानंद ने कहा था अंदर आओ दरवाजा बंद कर लो अंदर हर एक की पहुंच नहीं होती मैं दीपशिखा पर यह भाव आरोपित करता था उसकी लड़ाई को कहता था स्थूल उसके भीतर सफ़ेद भाग को कहता था सूक्ष्म और सबके भीतर वाले काले हिस्से को कहता था कारण शरीर ध्यान ठीक हो रहा है इसके कई लक्षण हैं यह एक है कि जड़ समझकर सिर पर पक्षी बैठ जाया करेंगे केशवसेन को मैंने पहले आदि समाज में देखा था वेदी पर कई आदमी बैठे हुए थे बीच में केशव मैंने देखा काष्टवट बैठा हुआ था तब मैंने सेजो बाबू से कहा देखो इसकी बंसी का चारा मछली खा रही है वह उतना ध्यानी था इसी के बल से और ईश्वर की इच्छा से उसने जो कुछ सोचा वह हो गया आंख खोलकर भी ध्यान होता है बातचीत के बीच में भी ध्यान होता है जैसे सोचो किसी को दांत की बीमारी है दर्द हो रहा है ठाकुरों के शिक्षक जी यह बात खूब समझी हुई है हास्य श्री राम कृष्ण शाह्य हाँ जी दात की बीमारी अगर किसी को होती है तो वह सब काम तो करता है परंतु मन उसका दर्द पर रखा रहता है इस तरह ध्यान आंख खोलकर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है शिक्षक उनका नाम पतित पावन है यही हम लोगों का भरोसा है वे दयामय हैं श्री राम कृष्ण सिखों ने भी कहा था वे दयामय मैं है मैंने पूछा वे कैसे दयामय है उन्होंने कहा क्यों महाराज उन्होंने हमारी सृष्टि की है हमारे लिए इतनी चीज़ें तैयार की है पग पग पर हमारे हमें विपत्ति से बचाते हैं तब मैंने कहा वे हमें पैदा करके हमारी देखरेख कर रहे हैं खिलाते पिलाते हैं इसमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है तुम्हारे अगर बच्चा हो तो क्या उसकी देख कोई दूसरा आकर करेगा शिक्षक जी किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का नहीं होता इसका क्या अर्थ है श्री राम कृष्ण बात यह है कि बहुत कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है किसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी उतने ही से मतवाला हो गया झूमने लगा लोग आश्चर्य करने लगे वे सोचने लगे यह प्याले भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया एक ने कहा अरे रात भर इसने शराब पी होगी हनुमान ने सोने की लंका जला दी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बंदर ने कैसे यह सब जला दिया परंतु फिर कहने लगे वास्तव में बात यह है कि सीता की गर्म साँस और राम के कोप से लंका जली है और लालू बा, लाला बाबू को देखो इतना धन है पूर्व जन्म के संस्कार के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था और रानी भवानी स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान भक्ति थी अंतिम जन्म में सतोगुण होता है तभी ईश्वर पर मन जाता है उनके लिए विकलता होती है और तरह तरह के विषय कर्मों से मन हटता जाता है कृष्णदास पाल आया था मैंने देखा उसमें रजोगुण था परंतु हिंदू है इसलिए जूते बाहर खोल कर रखे कुछ बातचीत करके देखा भीतर कुछ नहीं था मैंने पूछा मनुष्य का कर्तव्य क्या है उसने कहा संसार का उपकार करना मैंने कहा क्यों जी तुम हो कौन और उपकार भी क्या करोगे और संसार क्या इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे